रास्टिय शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के केंडरी शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षर दो के चात्रों के ले कारेकरम मोर और तोता आलेक रमा पाहुजा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गु karti aayi chiti karti aayi chiriya chiti karti aayi daalor tin kalai chiriya chiti karti aayi daalor tin जाते वहा है जाते दिन भर करते काम रात में थक कर ये है सो जाते थक कर ये है सो जाते तिथि कटी आई चिड़िया चिटकती आई तिथि कटी आई चिड़िया चिटकती प्यारे बच्चों पहले तुम एक पहेली बुजो धीरे हां ये है मोर मोर ही बादलों को देखकर खुशी से नाचने लगता है और बच्चों नाचने के लिए मोर अपने सुंदर-सुंदर पंखों को खूब फैला देता है मोर के हरे-हरे रंग हरे के पंख होते हैं पंखों पर नीली-नीली भूरी-भूरी आकेसी बनी होती हैं मोर के पंखों से हाथ से डुलाने वाले पंखे बनाए जाते हैं देखा होगा तुमने बच्चा मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं प्यारे बच्चों एक बार एक कौवे ने सोचा अगर मेरे पंख भी मोर जैसे हों कितना अच्छा हो तो जानते हैं बच्चों वो कौवा मोर के ढेर सारे पंख ले आया और बस उन्हें उसने अपने पंखों पर लगा लिया कौवे ने अब सोचा कि वो भी मोर की तरह सुंदर बन गया जब वो मोरों के पास गया तो मोर नाच रहे थे लेकिन कौवे को तो नाचना आता नहीं था वो खड़ा देखता रहा जब मोरों को पता चला अरे ये तो कौवा है तो उन्होंने उसे मार मार कर भगा दिया कौवे के मोर वाले पंख तो गिरे ही अपने पंख भी टूट गए की पूछ बहुत लंबी और रंग विरंगी होती है, यह सबसे बढड़ा पक्षी है। बच्चों पता है मोर कहां रहता है। जंगल में या गांव के नजदक खेतों के आसपास मोर्नी अपना घोसला किसी झारी के नीचे जमीन में गुडठ खोद बनाती है। और इस गड्ढे में तिनके बिछा देती है तब घोंसले में अपने अंडे देती है मोरनी की पूंछ कैसी होती है जानते हो मोरनी की पूंछ छोटी सी होती है और इसके सिर पर मोर की तरह कलगी मतलब छोटा सा मुकुट बना होता है पर बच्चों मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता जब रात हो जाती है तो पेड़ पर उड़कर बैठ जाता है और सो जाता है मोर हमारा अच्छा साथी है यह उन को मार डालता है जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं मोर छिपकली और सांप को भी खा जाता है कौआ भी आया मोर भी आया तोता भी आया इसी कच्ची हाय एड़ी आती आओ मिठू मियां आओ अरे ये मिठू मियां तो बहुत ही सुंदर है बड़ा प्यारा है इसका तोतिया रंग चमकदार हरा हरा रंग है मिठू मियां का इसका रंग पत्तों जैसा हरा होता है इसीलिए जब तोता पेड़ पर बैठ जाता है इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है हरे पंख है लाल है चोंच आंखें गोल मटोल हरे पंख है लाल है चोंच आंखें गोल मटोल हां आंखें गोल मटोल पिंजरे में ये गाता रे ता राम राम के बोल पिंजरे में ये गाता रे ता राम राम के बोल मरीन के लिए और तेज है इस मिठू की चोंच मरीन के लिए और तेज है इस मिठू की चोंच पिंजरे में मत डालो ये छत्ते लगा नो एक अनन हरे पंख से लाल है चोंच आंखें गोल मटोल हरे पंख से लाल है चोंच आंखें गोल मटोल आंखें गोल मटोल आंखें गोल मटोल आंखें गोल मटोल प्यारे बच्चों मिट्ठू अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तनों और शाखाओं में छेद करता है और उसी में अपना घोंसला बनाता है इसे घास फूस का घोंसला बिल्कुल पसंद नहीं तोती अपने अंडे किसी पेड़ की खो या दीवार के छेद में ही देती है पता है यह मिट्ठू टे टे टे क्यों कर रहा है अब यह खाने के लिए कुछ मांग रहा है ए मिट्ठू क्या हरी हरी मिर्च खाओगे। <laughs> बच्चों, इसे बहुत भूक लगी है। शायद मिठ्चु मिया, अम्रूद, सेब, आम, देर, अनार और हरी मिर्च मांग रहे हैं। इन्हें ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। इसे चने की भीगी दाल, और दाने भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चु मिठु को हरी हरे, हरे बाग और खेत बहुत पसंद हैं पर इन्हें नुकसान भी बहुत पहुं चाहता है बहुत से फलों को यह चूच मार माल कर या आधाखाकर छूड़ देता है और बच्चु बेकार में तेैते करना ही इसका काम है जब भी कोई आदमी फालतू बोलता है तो उसे कहते हैं क्या हर समय तै करते रहते हो बच्चों तोता तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जानते हो यह तुम्हारी ही तरह बात कर सकता है हां मीठी बोली तो बोलता ही है बातें भी खूब करता है मिट्ठू आदमी की बोली की सास नकल कर लेता है और सबका मन बहलाता है लोग इसे राम-राम सिखा देते हैं और यह दिन भर रटता ही रहता है अच्छा बच्चा अब सुनो दो तोतों की कहानी एक तोता बेचने वाला बाजार में तोते बेच रहा था उसके पास दो पिंजरे थे हम दोनों में एक एक तोता था दोनों बहुत ही सुंदर थे एक आदमी ने पूछा क्यों भाई तोते वाले तोता कितने का दोगे तोते वाला बोला बाबूजी दाएं हाथ वाला 10 रुपए का और बाएं हाथ वाला 1 रुपए का उस आदमी ने पूछा तू भाई यह तोता इतना महंगा और यह इतना सस्ता ऐसा क्यों अब तोता बेचने वाला बोला आप दोनों तोते खरीद लीजिए अपने आप पता चल जाएगा उस आदमी ने 11 रुपए में दोनों तोते खरीद लिए अब घर जाकर अपने आंगन में उसने दोनों पिंजरे टांग दिए अगले दिन सुबह होते ही तोते ने कहना शुरू कर दिया सबका भला करे भगवान तेरा भला करे भगवान सबका भला करे भगवान तेरा भला करे भगवान <laughs> वो सुनकर बहुत खुश तभी दूसरे तोते ने गालियां शुरू कर दी गालियां सुनकर उस आदमी को बड़ा आया उसने अपने नौकर से कहा इस दुष्ट तोते को बाहर डालो तभी ₹100 वाला तोता क्या बोला इसे मत मारो इसे मत मारो इस बेचारे का कोई कसूर नहीं इसे तो मालूम नहीं ये क्या बोल रहा है इसी जो रटाया गया है वही बोल रहा है उस तोते की बात उस आदमी ने मान ली और गालियां देने वाले तोते को पिंजरे से बाहर छोड़ दिया वो तोता फुर से उड़ गया दूसरे तोते को हर और हरी मिर्च खिलाई वो आदमी उसे बहुत प्यार से अब कहानी खत्म और पैसा quan airia ti chi ti ai Chi chi ti ai tutabh aaya chiti karti aai chiriya chiti karti aai chiti katti aai chiriya chiti katti aai daalor pen kalai chiriya chiti karti